मुक्ति और उसके उपाय गृहस्थाश्रम और निष्काम कर्म ब्रह्मनिष्ठो निष्ठो ब्रह्मज्ञान स्रह्म ज्ञान कर्म यम तद् ब्रह्मणि समर्पय महानिर्माण तंत्र गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होकर सदा ब्रह्मज्ञान लाभ का प्रयत्न करना चाहिए और जो कुछ कर्म करे उसका फल ब्रह्म को अर्पण करना चाहिए घर से निकलकर कर वृक्ष मूल का आश्रय लिए बिना धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है संसार में रहते हुए भी अच्छी तरह से निष्काम कर्म किया जा सकता है यही नहीं अंततः निष्काम कर्म किए बिना वृक्ष मूल का आश्रय अर्थात सन्यास धारण करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता जो लोग कम से कम कुछ समय के लिए ईश्वर के उद्देश्य से निष्काम कर्म नहीं करते उनकी बहुत चेष्टा होने पर भी विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान लाभ नहीं होता निष्काम कर्म के बिना साधक की चित्त शुद्धि नहीं होती अतः सभी साधकों को कर्म त्याग के लिए अधीर नहीं होना चाहिए और निष्काम कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए यदि इस जीवन में कर्म त्याग न हो तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए जैसा कि वशिष्ठ देव ने रामचंद्र से कहा था यथाशास्त्र विहरताम त्वरा कार्यान् सिद्धि सो चिरकाल परिपक्वा सिद्धि पुष्टफला भवेत यथाशास्त्र कार्य करो सिद्धि लाभ के लिए व्याकुल मत हो क्योंकि सिद्धि बहुकाल में परिपक्व होकर यथासमय फल प्रदान करेगी जिस प्रकार प्रदीप अंधकार नाश करने के लिए समय की अपेक्षा नहीं करता उसी प्रकार भले ही आत्म तत्व ज्ञान फल प्रदान करते समय कर्म की अपेक्षा नहीं करता तथापि अश्व जैसे लगाम न होने पर रथ को नहीं चला सकता उसी प्रकार ब्रह्म तत्व ज्ञान के फल की प्राप्ति के समय कर्म की अपेक्षा न होते हुए भी उसके उत्पत्ति काल में कर्म की आवश्यकता है वेदांतकार अधिकरण धर्म संसार और समाज से पृथक नहीं है धर्म की स्थापना करने वाले परमेश्वर स्वयं संसार आश्रम के मूल में अवस्थित हैं और यह सब उनका ही राज्य है कर्तव्य कर्तव्यपरायण सच्चे साधक के लिए संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर का कार्य है वे ईश्वर के लिए आहार करते हैं भगवान शिव ने कहा है ज्ञानम तत्व विचारे न निष्काेना भी कर्मणा जायते क्षीण तम साम विदुषा निर्मलात्म महानिर्माण तंत्र क्षीणतम गुणयुक्त निर्मलात्मा विचार के द्वारा तथा निष्काम कर्म के अनुष्ठान से क्रमशः ब्रह्म ज्ञानलाभकर्कृत्य होते हैं ऋषि प्रवर अगस्त ने कहा है उभा पक्षाभ्या यथाखे पक्षि गति तथा ज्ञानकर्माभ्या परम पदम केवला कर्मण ज्ञा मोक्ष किंतु भाभ्या भविन्धनस्तुभ्यम विदु योग वाशिष्ठ वैराग्य प्रकरण हे सुतिक्षण जिस प्रकार पक्षी दोनों पंख द्वारा आकाश में विचरण करते हैं उसी प्रकार जीव ज्ञान और कर्म दोनों की सहायता से क्रमशः भगवान के परम पद को लाभ करने में समर्थ होते हैं अतय केवल मात्र ज्ञान या कर्म की साधना द्वारा मुक्ति लाभ नहीं होता किंतु ज्ञान और कर्म दोनों को मुक्ति का साधन जानो सच्चे साधक अन्य के स्वाद का विचार किए बिना केवल प्राण रक्षा के लिए भोजन करते हैं कर्तव्यपरायण साधक यह जानते हैं कि परमेश्वर यह नहीं चाहते कि वे इच्छा या प्रयत्न करके देह त्याग करें अतः भोजन के समय वे यह सोचते हैं कि इसके द्वारा वे प्रभु का ही कार्य कर रहे हैं और जो साधना के अपेक्षाकृत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं जिनके सारे कर्म त्याग हो चुके हैं जो कर्तव्य बुद्धि से वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं कर पाते वे भी भोजन के स्वाद के विचार के बिना आहार करते हैं अतएव किसी भी श्रेणी के साधक हो सभी स्वाद का विचार नहीं करते इस संबंध में देवर्षि नारद ने गोलव को कहा था विगशासी व्यक्ति भोजन के स्वाद का विचार किए बिना उधर पूर्ति के लिए भोजन करते हैं अतः वे भोग्य विषय में लिप्त नहीं होते और जो लोग आहार के रस की परीक्षा करके आहार करते हैं वे कर्म के पास में बद्ध हो जाते हैं महाभारत शांति पर्व प्रहलाद को किसी सिद्ध अवधूत ने कहा था पुरुष अन्य इंद्रियों को जीतने पर भी जब तक रसना का जय नहीं करता तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता किंतु रसना का जय करने पर सभी इंद्रियों की विजय समझना चाहिए तावत जितेंद्रिय होता सजेतान्द्रिय अपमान न जयरसनम जावत जिता भागवत भगवान श्रीधर स्वामी लिखते हैं अतो रसा शक्तिम रसाशक्ति परज्य प्राण भुंजतेति संतुष्येति संतुष्येती वशिष्ठ देव ने रामचंद्र से कहा था जो व्यक्ति नीम और अतिविशा अर्थात शुष्क सिम्बित खीर जल और अन्न आदि सभी का नासक्त बुद्धि से आस्वादन करता है वही तत्वज्ञ है कवि रंजन रामप्रसाद ने कहा है सैन्य प्रणाम ज्ञान निद्राय कर माँ ध्यान आहार कर मन मनेकर आहुति दे श्यामा मारे ईश्वर के लिए स्त्री संघ करते हैं कर्तव्यपरायण साधक इंद्रिय भोग के लिए स्त्री संग नहीं करते केवल ईश्वर के जीव जीवस्रोत की रक्षा के लिए करते हैं इसलिए शास्त्रकारों ने धार्मिक गृहस्थ को ऋतु काल के अतिरिक्त समय में स्त्री संग करने का निषेध किया है देवर्षि नारद ने युधिष्ठ से कहा ये तत्सर्व गृहस्थस यथेरपि गुरुवृत्ति विकल्पे न गृहस्थ्य गामिनः भागवत ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य कहे गए हैं वे गृहस्थ और यति के भी कर्तव्य कहे जाते हैं परंतु गृहस्थ को ऋतुकाल काल में भार्गमन करना पड़ता है अतएव उनको ब्रह्मचर्य एक बार स्वीकार करके पुनः त्याग करना पड़ता है सेंट पॉल ने भी इस प्रकार की बात कही है बट दिस आई सेव the time is short. It द that both they that have wives be aged, though they had none. और सामाजिक और राजनीतिक बातें ईश्वर के लिए ही करते हैं साधक सामाजिक और राजनीतिक विषय में इसीलिए हस्तक्षेप है करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गृह कार्य की तरह जाति और जन्मभूमि को उन्नति के लिए प्राण प्रचेष्टा करे यह ईश्वर का विधान है अन्यथा वह जाति और देश कभी भी कल्याण के पथ पर नहीं रह सकेगा यही नहीं निष्काम कर्म कर्मपरायण सभी साधकों का कर्तव्य है कि वे जगत के कल्याण के लिए प्राण पर चेष्टा करें यही नहीं धनोपार्जन के लिए जो इतना परिश्रम करते हैं वह भी उसी आराध्य परमेश्वर के लिए जो कार्य ईश्वर का नहीं है अर्थात स्वयं की कर्तव्य बुद्धि जिस कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करती अति सामान्य होते हुए भी वे उसको नहीं करते कर नहीं पाते सभी साधक व्यर्थ समय कभी नहीं गवाते, वे सभी कार्य उपासना के रूप में करते हैं जिनके हृदय में साधना का अंकुर फूटा है उनके लक्षणों को भी रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार लिखा है शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान मानसून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि ही क्योंकि सभी साधकों का अपने लिए करने को कुछ नहीं होता जब तक साधक अपने लिए करने का कुछ रखता है तब तक वह साधक की श्रेणी में नहीं आ सकता वही नहीं साधक जब अपने प्राण मन सभी को समर्पित कर देता है और सदा के लिए उनका कृत दास हो जाता है तभी वह अपना नहीं रहता अतः उस अवस्था में स्त्री पुत्र आदि सहित उसका पुरातन संबंध नहीं रहता उसके बदले परमेश्वर के संबंध से उनके साथ एक नया संबंध स्थापित होता है इस अवस्था में साधक मानो एक नए आश्रम में प्रविष्ट होता है यद्यपि द्विज शब्द का अन्य अर्थ लिया जाता है पर इस अवस्था के साधक के लिए वह अधिक उपयुक्त लगता है इस अवस्था में साधक सभी कर्तव्यों को ईश्वर का साक्षात आदेश मानता है अतः उसके सारे कर्तव्य ही साधन हो जाते हैं यही नहीं कर्तव्य पालन के लिए यदि उसका प्राण त्याग भी हो जाए तो वह अपने को परम सौभाग्यवान ही समझता है जो हो साधक को इस अवस्था में सदा सावधान रहना चाहिए जिससे कर्तव्य साधन के प्रवाह में बहकर वह ईश्वर से दूर न चला जाए ऐसा होने पर उसका जीवन क्रमशः शुष्क और निरस हो जाएगा और धर्म जीवन में वह मानो मृत हो जाएगा ज्ञानी साधक इस आशंका को दूर करने के लिए उपासना और कर्तव्य दोनों को समान रूप से करने का सदा प्राणपण प्रयत्न करे।